अनन्य शरण भक्त के रक्षक स्वयं भगवान एक बार मैं उत्तरकाशी काफी दिनों के बाद गया तो पुराने दो तीन महात्मा ही बाकी थे अन्य पुराने महात्माओं का शरीर शांत हो गया था एक तपोवन आश्रम में रहते थे गोविंद गिरी जी बट बड़, बड़े अच्छे सरल संत थे संस्कृत बहुत सरल और सुंदर बोलते थे विद्वान थे उनसे मिलने गया मैंने कहा स्वामी जी कुछ अपना अनुभव बताएं। उन्होंने कहा स्वामी जी वेदांत तो अपनी जगह ठीक ही है उसमें हमको आपसे क्या कहना है आपको क्या सुनाना है पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ जब तक शरीर का भान है तब तक दिन भर में सौ बार भगवान को प्रणाम जरूर करना चाहिए सीमित अहमता को दिन में सौ बार भगवान को जरूर अर्पित करते रहना चाहिए सीमित अहमता को प्रतिक्षण यदि हम भगवान के चरणों में अर्पित करते रहेंगे तो निश्चित ही भगवान हमारा रक्षक हो जाएगा भगवान ने तो शपथ ले ली है फिर चिंता की जरूरत नहीं एक बार बड़ी शांति से भगवान श्री राम भद्र बैठे हुए थे बड़े प्रसन्न थे नारद जी आए ब्रह्मलोक से कहा भगवान कुछ पूछने की इच्छा होती है कहा पूछो कहा भगवान मेरे तो जो कुछ भी है आप ही हैं दूसरा तो कोई है नहीं जन्म से हमने किसी का आश्रय नहीं लिया एक आपका आश्रय लिया तो माता भी आप हैं पिता भी आप हैं गुरु भी आप हैं सब कुछ आप ही हैं एक बार मेरे मन में विवाह करने की इच्छा हुई थी आपने क्यों तोड़ दी अरे बालक की इच्छा कभी लड्डू खाने की हो जाए तो माता पिता को क्या यही चाहिए उसको लड्डू न खाने दे भगवान बड़े गंभीर हो गए भगवान ने कहा सुन मुनि तोहि ही कहो भजहि भज ही मोहि तज सकल भरोसा करो सदा तिन रखवारी जिम बालक राख महतारी मानस कहा कि हे मुनि मैं क्या करूं भगवान भी अपने स्वभाव से विवश हैं। जगत के लोग तो लाचार हैं ही है। सभी अपने स्वभाव से लाचार हैं भगवान कहते हैं जो संपूर्ण आधार छोड़ कर के मेरी शरण हो जाता है उसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है तुम ऐसे न होते तो एक नहीं दस विवाह तुम्हारी तुम्हें करा देता तुम मांगते मैं दे देता उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं थी मांगने वाले के प्रति मेरी जिम्मेदारी नहीं रहती है वह भक्ति करता है मांगता है उसको मैं दे देता मेरी क्या जिम्मेदारी उसमें है मांगने वाले के प्रति जो देना पड़ता है उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है वह तो मैं देता ही रहता हूँ वह तो सब जगह से वही दे रहा है गोस्वामी तुलसीदास एक बार जा रहे थे तो रहीम खान रास्ते में मिले बड़े भक्त थे भगवान के पर उनकी आदत थी कि वस्तु लेकर बैठ जाते थे चौराहे पर और ऐसा करते थे कि जिसको आवश्यकता हो ले लो जो लेता था उसका मुख नहीं देखते थे गोस्वामी जी भी कभी ठहरे वहाँ पर पहुँच गए तो उन्होंने कहाँ से सीखी शेख जी ऐसी देनी देन जो जो कर आगे बढ़त त्यों तो नीचे नैन हे शेख जी आपने ऐसा देना कहाँ सीखा आपका हाथ आ आगे बढ़ता है तो आपका नेत्र नीचे जाता है लोग तो यश के लिए दान करते हैं आपने ऐसा देना कहाँ सीखा बहुत सुंदर बात कहा उन्होंने देन हार कोई और है देत रहत दिन रैन देने वाले तो दूसरा है मैं क्या दे सकता हूँ पर लोग भ्रम हम पर करत ताते नीचे नैन विलक्षण भाव है उस दान में भी अहंकार का कहीं प्रवेश नहीं है भक्त के जीवन में यही विशेषता होती है कि कहीं भी उसके किसी कर्म में अहंकार का प्रवेश होने नहीं पाता है तो भगवान ने कहा कि मैं तो दे ही रहा हूं, सबको दे रहा हूं। विवाह कराने में क्या लगता है कई विवाह करा देता परंतु तुम हमारे हो गए सब आधार जगत का छोड़ दिया हमारे होकर मांगा हमारे ना होकर मांगा होता तो मैं जरूर पूरा कर लेता तो हम जिसमें देखेंगे तुम्हारा हित तो वही तो देंगे और जहाँ अहित देखेंगे उसको कैसे दे सकते हैं हमको विचार करना पड़ेगा कि बालक को यह देना कि नहीं देना नारद जब हमने विचार किया कि मेरा भक्त बड़े बंधन में जा रहा है तो हमने बंधन में नहीं जाने दिया तुम्हें तो क्रोध आया मैं जानता हूँ यह बालक है समझता नहीं है हमारे हृदय को कहाँ समझता है और जब हमारा हृदय तुमको समझ में आया तो तुम भी रोने लगे कि मैंने क्या कर दिया साप दे दिया जो भगवान को समर्पित हो जाता है उसको भगवान संभालता है जब भगवान ने प्रतिज्ञा की है पर अंत में भगवान ने कह दिया मन मना मदभक्तो मद भक्तो माम नमस्करु अंत में इस प्रकार एक ऐसा किलन बता दिया कि जहां पर कुछ करना नहीं है छोड़ना है